श्री गुजरा रेखाश्रमित विभीषण भारी गायऊ हनुमान गिरीधारी रथ सुरंग सारथी निपाता देखा, देखा, देखा, हृदय माज महिम मार्यता हाड़ रहायति कंपिताता गय विभीषण जादन टाता सुने रामन कपिह हत्यऊ पचारी चलऊ तो गंगन कपि पूछ पसारी गहितूछ कपि सहित उड़ाना सुन फिर भिरेऊ प्रबल हनुमाना समे कहीं एक नवझल बल बहू करही कज्जल गिर सुमेरुजन लड़ी बुदिबल निश्चर पर न्यो तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो संभारि श्री रघुबीर रघुवीर वीर करि रामन रावण महि परत पुनः उठिल रति देवन जुगुलय जय बनो हनुमंत संकट दे कि मरकट भारु क्रोध धातुरु रावण सकल सुभज प्रचंड भुज बल दलमल सब्र गुबीर पचारे धाये प्रचंड कपिबल प्रबल देखते ही प्रगट पाकन दिया दिया की भाई की है। राम की की की अभी स्थान करने लंका में युद्ध चल रहा है भगवान राम और दूसरी ओर ब्राह्मण अकेला रा रह गया सबने साकर उसकी सेना से गई और युद्ध चल रहा है और ये लंका का छठवें दिन का युद्ध है छठवें दिन, दिन का युद्ध भी सायकाल होने को आ गई समाप्त होने को है उस समय सायंकालीन युद्ध का मरणर रावण ने भगवान राम को शक्ति मारी विभीषण को मारी भगवान तो उसको भगवान ने अपनी छाती में ले लिया और उससे वो थोड़ा शिथिल हो गए ऐसा लगा जैसे कि वो बेहोश हो से होने लगे शिथिलता आ गई ये देखकर के फिर विभीषण जो था वो रावण से जा पड़ा और विभीषण का रावण का युद्ध था वो पहली बार देखा कि रामा विभीषण का युद्ध हुआ और विभीषण ने रावण की छाती में गदा भी मारी वो बेरो गिर पड़ा। जब दोनों में इस प्रकार से युद्ध देखा फिर अंत में दोनों का मल युद्ध होने लगा आपस में बढ़कर के बराबर लड़ने लगे और विभीषण लगा, लड़ते लड़ते तो उसकी सहायता करने के लिए फिर हनुमान पहुंच जाते हैं हनुमान युद्ध करते हैं तो हनुमान युद्ध करते करते थक जाते हैं तो अंगदादी और दूसरे जो है बानर जो है उससे पहुंच जाते हैं इस प्रकार से रावण के साथ में इन सबका युद्ध होता है भगवान राम का भी होता है विभीषण का भी होता है हनुमान का भी होता है और सब परमानों का होता है सब युद्ध करते करते करते करते सबसे सब, सब रावण को ठका देते हैं ये सब युद्ध चलता रहता है एक बात और देखेंगे कि जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं उन संस्कारों से छुटकारा भी वैसे ही होता है सारी जिंदगी लड़ता ही रहा तो उसके लड़ने के संस्कार बन गए सात जितने दुनिया के प्राणी से साथ मनुष्य हो चेन्नाको नर हो कोई भी देवता हो सबको मारो सबसे लड़ो सबको जीतो उस यही करता रहा और सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमाओ जिस व्यक्ति के ऐसे करते करते संस्कार ही वैसे बन गए और उसे लगे हम सबके सामने हमारे बराबर कोई नहीं हमें सबको अपने अधीन कर रखा अब ऐसे बिचारे का अगर मान लो उद्वार होना हो तो कैसे हो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो हो भगवान पर ब्रह्म परमात्मा से संग्राम करे अपना संस्कार जितने भी युद्ध करने के हैं सब निपट ले भगवान से वही सारा युद्ध कर करके कर करके कर कर तो उसकी सारी वासनाएं हो जाएंगे यह साधना का एक सूत्र है जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार हो ऐसे अपने समस्त शास्त्रों में है, देखते हैं यही गति है संसार में कुछ लोगों को पुत्र बहुत अधिक है अब उस पुत्र प्रेम से छुटकारा कैसे हो जैसे मनोशत्रुपा को हुआ वो जो आखिरकार भगवान को ही अपना पुत्र मांगने लगे जो भगवान को पुत्र चाहेगा आखिरकार कर वो हो अपने पुत्र की वासना से छुटकारा हो जाए चलो यही करो किसी को युद्ध की लड़ाई झगड़े लड़ने की बड़ी कामना हो उसी में आता हो तो चलो भगवान चलो लड़ो से और सभी छुटकारा हो जाएगा विद्वानों को जो है अपने ज्ञान से बड़ी प्रीत होती संस्कार ऐसी बन जाते है जैसे व्यास जी हो गए तो व्यास जी को अपनी विद्वत्ता का शास्त्रों के अध्ययन का वेदों का उन्होंने विभाजन किया पुराण इतने लिखे महाभारत लिखी ब्रह्म सूत्र लिखे ये सब व्यासि लिखते चले गए करते चले गए तो ये सब करते करते उनको क्या हुआ कि आखिरकार उनको यही सब ग्रंथों की रचना करते ही करते उनका उद्धार हो गया और ग्रंथों की रचना कौन वही भगवान परमात्मा के संबंध में नाना प्रकार से जैसे समझ में आवे तैसे लिखो बोलो बस और अगर कोई ऐसे करके लिखने लगे कोई लौकिक उपन्यास लिखने लगे कोई कहानियां लिखने लगे संसारी बातें लिखने लगे तो तो फिर वो अपने संस्कारों में है उसकी विभिन्न प्रकार की बनेंगी वैसे ही चक्रव जाए और तो उसकी भाषण तो बढ़ती जाएंगी लेकिन उसी वासनाओं से छुटकारा का पाइए कि वो व्यक्ति अपनी वासनाओं को परमात्मा की ओर डाइवर्ट करे उसी मिले शंकराचार्य जी के जीवन को देखते है की सारे जीवन जो है उन्होंने वेदांत का प्रचार देश भर किया तमाम शास्त्रों की रचना भी की शिष्यों को भी पढ़ाया लेकिन अंत समय में उन्होंने क्या किया जब वहां बद्रीनाथ केदारनाथ में पहुंचे शंकराचार्य जी तो उन्होंने सब काम बंद कर दिया मैंने उनकी सब भाषण जितनी थी एग्जॉट हो गई उनको न साक्षार्थ करने में रुचि रह गई न लिखने में कोई रुचि रह गई न पढ़ाने में प्रविशन करने में कोई रुचि रह गई समाप्त एग्जॉस्ट माने सब भाषण जब समाप्त हो गई तो वो काम भी नहीं उसके बाद में शब्द होकर के प्रायः वो अपने मौन रहते रहे अंतर्मुखी हो गए अपने आत्मभाव में स्थित रहे अपना वास्तविक स्वरूप में आत्मा में परमात्मा पहुंच करके उसी में स्थित रहना अंतिम लक्ष्य है वही परम भक्ति है वही परम ज्ञान है लेकिन वहां तक पहुंचने में वासनाएं बाधा डालती है वासनाएं जो है वो व्यक्ति को बाहर की ओर ढकेलती रहती उन है उन वासनाओं से बचने का उपाय उन वासनाओं को परमात्मा की सेवा में लगाओ जो योग्यता क्षमता सामर्थ्य हो जैसी प्रवृति रुचि हो व्यक्ति उसी प्रकार से उसी परमात्मा की तरफ अपनी वासनाओं को लगा दे लोक में न लगा संसार के कार्यों में न लगा दे परमात्मा के कार्य में लगा दे और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा सीधी जीवा, बार चाहे एक जन्म हो चाहे दस जन्म हो जरूर जाएगा नियम ये, ये है और इसी सूत्र को लेकर के देखते हैं स्वामी जी ने भी एक बार दिल्ली की नाम था क्या नाम था वो महिला स्वामी जी से बार बार मुंबई में मिलती रही और कहती रहे स्वामी जी को सेवा कार्य बताओ को सेवा कार्य बताओ हम अंग्रेजी भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं तो स्वामी ने देखा है हिंदी की और अंग्रेजी की भाषा के ज्ञान का कुछ कार्य है वासना कुछ है अभी कैसे एग्जॉस्ट हो तो सुनते रहे सुनते रहे एक दिन उन्होंने तमाम किताबे ढेर भर जो है उपनिषद उपनिषद हर जो उन्होंने लिखी थे पुस्तकें प्रकाशित हुई थी सब लेकर के दस पांच पुस्तकें इकट्ठी उनको हाथ में पकड़ा दी ताकि ले उठा हुई किताबें ले जाओ क्यों सामने कहा कि देखो अंग्रेजी में है इनको सबको हिंदी में अनुवाद कर अब वो देख करके खबरेंगे किताबों का अनुवाद करते हम समझे थे कोई चिट्ठी पत्री कोई होगी उसको हिन्दी में लिखने अंग्रेजी में लिखने करेंगे कोई छोटा मोटा काम होगा का घंटे आधे घंटे का तो कर देंगे ये तो लिख देने के माने इतनी पुस्तकों में ले जाने के तो सब जिंदगी हम यही करते रहे तो खत्म नहीं होंगे कैसे तो हो गई योर सेलिब्रेशन लाइव इन ट्रांसलेटिंग दीज बुक्स इन हिंदी तुम्हारी मुक्ति सी में मुक्ति के माने जो बातें बन गई है उनसे छुटकारा इसी प्रकार से होना है कि परमात्मा का काम है किसी व्यक्ति विशेषता नहीं करते करते परमात्मा का जशन करते करते तुम्हारा सारा भाषा का ज्ञान अंग्रेजी का हिंदी का जो अभिमान वो सब सब समकलित हो जाएगा इसमें। तो देखो इससे ये पता चलता है कि शास्त्रों का मत भी यही है इतिहास भी देखो तो उससे भी यही पता चलता है और अपने जो संतों का कथन है उससे भी यही पता चलता है कि हमें जैसे संस्कार जैसी रुचि हो अपनी रुचि कैसी व्यक्ति होती है जैसी वासनाएं होती है, वैसी रुचि होती है जिसकी जिस प्रकार रुचि है जैसी वासनाएं हैं उन वासनाओं को भौतिक रूप के बजाय आध्यात्मिक आप रूप दे उनको आध्यात्मिक आप जगत में उनको अप्लाई करो वहीं पर कोई कार्य करो परमात्मा का कार्य करने के लिए वो जितने भी प्रकार की आपकी वासनाएं हैं सब वहाँ लग सकती है सबके लिए वहाँ गुंजाइश है आपको मेरी ऐसी वासना है मैं क्या करूं करूँ महा भगवान की सेवा का कार्य क्या उसमें करूं ऐसा कुछ नहीं सब के लिए वहाँ गुंजाइश गांधी जी के अंदर जब वो जब उन्होंने देखा नेपाल वगैरह में कि ये सब अंग्रेज लोग किस प्रकार से संसार में सभी देशों में ये अपना कब्जा जमाए हुए और लोगों को दलित बनाए हुए हैं दास बनाए हुए हैं तो इनको ये पराधीनता का जो है वो उन्हें बात खराब लगा अब उनकी वासना पराधीनता की वासना देश की स्वतंत्रता की जो समस्या थी वो राजनीतिक वासना उनके अंदर पूर्व रही वो सब प्रकट और वो उसी के लिए सारे जीवन परमात्मा का भजन ध्यान और समस्त राजनैतिक कार्य परमात्मा की सेवा के लिए करते थे उनका डाइवर्शन उधर अपनी समस्त वासनाएं थी उन्होंने सब परमात्मा की सेवा के लिए उत्तर लगा दी और उनके द्वारा एक महान कार्य भी संसार में हो गया और दूसरी भगवान की सेवा हो गई तीसरे उनकी खुशी में मुक्ति भी हो गई उनकी वासनाएं छह हो गयी उसमें दस बात इसी में है कि हर व्यक्ति जब वो जो चाहता है कि अपना उद्धार चाहता है मुक्ति चाहता है परम गति प्राप्त करना चाहता है वो अपनी वासनाओं को देखे नाना प्रकार के हर व्यक्ति की अपनी अपनी वासनाएं अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार कार्य करे शारीरिक कार्य का मानव कार्य मानसिक कार्य नाना प्रकार के कार्य हैं उन कार्यों में लगे और उत्साह पूर्वक जुटे उसमें इन लोगों का सबका उत्साह देखो कैसा दास का कैसा उत्साह रहा का कैसा उत्साह रहा किस प्रकार से का गुरुदेव का कैसा उत्साह रहा इन सब लोगों को उत्साह देखो कितने उत्साह के साथ में और कैसी प्रसन्नता के साथ भगवान की सेवा के कार्य में लगे रहे और उसका क्या फल कैसा हुआ सुंदर फल प्राप्त हुआ जैसा वही एक मार्ग साधना के ही तरीका है बाकी साधना के जो ऊपरी रूप तरह तरह के बना दिए गए हैं ये तो सब जो इस बात को मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म बात को जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए फिर ऊपरी ऊपरी तरीके बता दिए गए कैसे जब करो तब करो ये करो वो करो तीर्थ यात्रा करो प्राणा करो ये सब ऊपरी ऊपरी बातें उनके लिए बता दी ये सब उसमें सहायक है इसलिए उनको मोटी मोटी बातें करके बता दी जाती है और वही साधनाएं कराई जाती हैं अपने आप को भड़क लड़ाकू समझता था भराब भी समझता था अब उसकी सब युद्ध करते करते सब वाएं छीन हो जा रहा है हैरान भरपेट भोजन मिला है तप्ति युद्ध करते करते उसकी हो रही है तो कैसा देखा सर विभीषण तो भारी तो विभीषण में जो है वो विभीषण को जब देखा हनुमान जी ने किया तो विभीषण तो युद्ध करते करते थके जा रहे हैं और रावण विभीषण की दोनों की दो रहा है अब उसमें हनुमान ने देखा युद्ध करते करते विभीषण जब वो कमजोर सा पड़ने लगा है तो क्या किया आयु हनुमान गिरधारी उनको रिप्लेस करने के लिए हनुमान जी पहुंचे अब विभीषण के तुम आराम करो थोड़ा विश्राम करो अग हम इनसे तो गिरधारी के मेरे पर्वत ले करके हनुमान जी दौड़े उसके ऊपर हनुमान का भी नाम गिरधारी पड़ गया संजीवनी बुटीला के लिए हिमालय पर्वत से पर्वत ले आए, तो तब तो से वो गिरधारी एक गिरधारी भगवान कृष्ण है और दूसरे गिरधारी हनुमान जी ये भी लेकर के जब वो अपना पत्थर परा करके द्रावण के ऊपर दौड़े मारने के लिए रथ तिरंग सारथी ने पाता और जैसे ही उन्होंने उसको उसके ऊपर फेंक करके पत्थर मारा इतना भारी पहाड़ था की रथ भाग करके दौड़ करके पहाड़ के दबाव के नीचे से निकल नहीं सकता था आकर के छपा गिरा लेकिन रावण भागा वो जो है कूद करके भाग्या रथ नहीं निकल पाया और उसके ऊपर तो बस रावण निकल करके भाग्या वहां से वही उठ पाया अब दौड़ करके हनुमान जी आये उसके रावण के पास भी पहुंच गए और हृदय माँ जी तय से लाता और रावण ने हनुमान जी ने रावण की छाती में लात जा के मारी ठाड़ रहा थी कम फिट जाता अब लात लगी हनुमान जी की रावण के छाती में तो रावण भी गया। माने उसके उस आग आग को सहन करने में भी उसको बड़ी कठिनाई पड़ी लेकिन ये कहोगे गिरा नहीं और कई विभीषण जहां जंत्राता अब विभीषण का क्या हुआ विभीषण ने जब देखा कि अब हनुमान जी से भिड़ गए अब रावण से व्यस्त युद्ध करने में तो विभीषण लौट करके वहां चले गए जहां भगवान राम थे माने वहां से ये शुरू हुआ जब विभीषण ने देखा कि भगवान समित हैं वहां से वो रावण से युद्ध करने गया और लौट करके आकर के फिर भगवान राम के पास आ गया ये विभीषण भगवान राम के पास ही रहता है इसे युद्ध करने के बाद लौट करके भगवान राम के पास आ गया अब उधर हनुमान जी का रावण हते और चले गगन कपी पूछ पसारी इस प्रकार हनुमान जी ने फिर जो वो रावण को तो मारा और मार करके आकाश की तरफ उड़ चले जब वो चले और पूछ पसारी उनकी पूछ अली रही लंबी पूछ गैस पूछ कपी सही तोड़ा रावण ने बंदर की पूछ पकड़ ली हनुमान जी की पूछ पकड़ी अब हनुमान जी आकाश मोड़े जा रहे हैं कुछ लटका चला जा रहा है। और और फिर हनुमान जब आसमान पहुंच गए तब हनुमान जी ने लौट करके रावण को पकड़ा और उससे पकड़ करके फिर गए और युद्ध कर मालूम होता है कि देखो दोनों एक से एक बची है कभी कभी दिखाई देता रावण पर्वताकार है और सब बानव जरा जरा से छोट छोटे और कहीं कहीं दिखाई देता हनुमान जी भारी है के रावण विशाल विकराल रूप दिखाई देता है किसी के दूसरे का विशाल विकराल रूप दिखाई देता है तो इन सबके अब ये आप तो गलत लगाने लगो भौतिक भाषा में कि कि देखो कौन कितना बड़ा है अगर रामा पर्वता का रहे और हनुमान जी उसके पर्वत के सामने उसके अंदर और नाथ कान में घुस जाने के बराबर छोटे छोटे हैं कि कौ में घुस जाए कौ नाग में घुस जाए तो फिर ये बताओ कि फिर हनुमान जी की पूछ में कैसे बना लटक वो रामन लटक गया तो ये गणित बैठेगी नहीं, नहीं। लौकिक रूप से उसका लगाना पड़ेगा आध्यात्मिक रूप से अपने मानसिक रूप में देखो अंदर से विचार करो तो ये दैवी वृतियाँ है आश्रमी वृतियाँ हैं इनका जब ध्यान देंगे तब अर्थ लगेगा तो कहीं कहीं तो अर्थ जो है वो हो अपने आंतरिक रूप में आध्यात्मिक रूप में अर्थ लगाएंगे तब लगता है और कहीं कहीं अर्थ जो है लौकिक अर्थ में भी लग जाता है दोनों प्रकार के अर्थ इस प्रकार के करते हैं तो लड़ते आकाश जुगल समझो कहते हैं आकाश में दोनों योद्धाएं बराबर पढ़ रहे हैं और दोनों लड़ रहे हैं रावण भी शक्तिशाली अनुमान भी शक्तिशाली दोनों का बराबर जोड़िए खुद हो गए एक ही एक हनत और एक दूसरे को हनत है मन भूसा मारते हैं तपा मारते हैं लाते मारते हैं एक दूसरे के इस प्रकार से करते हैं दोनों लड़ रहे हैं सो ही कर रही बलबहु कि आकाश में दोनों का और फिर अपनी पूरी बुद्धि लगा करके पूरी शक्ति लगा करके गारह प्रकार करते हैं आकाश में तो कैसे दिखाई देते हैं आकाश में कि कज्जल गिर सुमेर युद्ध रही जैसे आकाश में एक कज्जल पर्वत हो और दूसरा सुमेर पर्वत हो और दोनों लड़ रहे हो रावण जी पर्वत की तरह से हनुमान जी सुमेर पर्वत की तरह रावण का रंग एकदम से जो है वो काला रंग निशाचरी रंग और रावण का लाल रंग तो लाल रंग होने के बजाय से स्वर्ण के जैसा रंग सुनेर पर्वत हो गया सुनेर पर्वत सोने का है कज्जल गिर काला है काजल का है दोनों के आपस में लड़ाई होती है इस प्रकार से दो रंग के दो योद्धा आपस में दोनों लड़ रहे हैं आकाश में ऐसे दिखाई देश्चर्य पर ही न पा रहे हो अब हनुमान जी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो निस्ाचर जो रावण मारी मरता नहीं हनुमान जी के मारे काम रखता तब हमारे दृष्टि तब संभार्य तब हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया भगवान राम क्या कैसे इसको ये युद्ध करते करते थकने लगे बहुत वो हो गए तब ये हुआ कि किस प्रकार से इससे पारतावे तो भगवान का स्मरण किया भगवान का स्मरण किया तो हनुमान जी को थोड़ी ताकत आगे करो संभार श्री रघुवीर धीर प्रचार कपिर राम्यो सम्भार के मने स्मरण करके रघुवीर भगवान श्री राम जी का स्मरण किया तो उसमें धैर्य आया या धीर भगवान राम का स्मरण किया तो हनुमान जी में धीरता ही बल आया पचारी कपी हनुमान जी ने रावण को ललकारा और रावण हन्य हो और उसको एक बार फिर रावण को उसने पीटा मारा तो क्या हुआ मही परत पोने उठे लड़त रावण ऊपर से आकाश से जब मारा पीटा तो जमीन में गिरा जब जमीन में गिरा तो फिर जमीन में आ गए हनुमान जी उसे लड़ने लगे अब देखा देव ने जुगुल कहू जय जय भन हो इस प्रकार से आकाश में भी हनुमान रावण की लड़ाई हुई नीचे रमा कर गिरा करके वहां पर भी हनुमान रावण की लड़ाई हुई अब खूब आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं देवता लोग देख रहे हैं आकाश से कि दोनों का युद्ध हो रहा है दोनों बराबर पढ़ रहे हैं तो देवताओं ने जय जयकार की किसकी जय जयकार की दोनों की जुगुल कहू जय जय भनियो हम्म हनुमान जी की जय हो और रावण की भी जय हो ये क्या है ये ये अगर मान लो रावण जीत जाए कदाचित देवताओं को लगा तो देवता कहने तो आपकी जय जयकार बहुत बोली थी इस तरह से जय वो दोनों को चाहिए युद्ध हो रहा दोनों भी जय जयकार देवता ये? का ये है ही है उनका जय ये तो देखते हैं उनको उसको सुभाव हनुमान संकट देखे मरकट भालू क्रोधा कर चले अब जब देखा हनुमान जी को संकट देखा हनुमान का संकट मन युद्ध करते करते हनुमान भी ठगने लगे मन वैसा लगा तो मरकट भालू को कर चले तो बहुत से और, और भालू ये सब के सब जो युद्ध देख रहे थे वो दौड़ पड़े माने हनुमान जी की सहायता करने के लिए तो हनुमान जी थोड़ा उधर से छुट्टी पाए रणमत रावण सकल सोम प्रचंड भुजबल दल मले और ये शब्द रावण से जा करके जुड़े गए तमाम इकट्ठे रावण से युद्ध करने लगे रावण भी उनके साथ में युद्ध करने लगा और बहुत से को सबको तो उसने सेनाओं को उनको मारने लगा प्रचंड भुज बल दल मले इनके सब इनको जो अपनी भुजाओं के बल से रावण ने इन बांधो को बहुत से मार मार करके ठीक कर दिया तब रघु बीरी पचारे धाए प्रचंड हनुमान जी तब भगवान श्री राम जी ने बानरों को ललकारा ललकारा मैंने उनको हाथ उठा करके उनको दिखाया और उनको कहा कि ताकत तो दा, ऐसे करके उनको मैंने हिम्मत बधाई युद्ध करने के लिए लगाया भगवान राम ने तो तमाम बानर और ये सब भाल में ताकत आ गई खुद भगवान के बोलने से उत्साहित हो गए उत्साहित होकर रामों से लड़ने लगे कभी कपिबल प्रबल देखते ही तीन प्रगट पाखंड और जब बहुत बानर इकट्ठे हो गए तब अक्सर रावण ने भी पाखंड किया अब देखो पाखंड के मैंने क्या है पाखंड मैंने माया रची ए, ये पाखंड भी माया है ये शब्द माया के अर्थ में पाखंड प्रयोग करके ये भी दिखाते हैं कि लोग बहुत बड़े पाखंडी होते हैं ये पाखंडी जो व्यक्ति है ये क्या करते हैं ये भी माया रचते हैं है ये भी माया है धोखाधड़ी है ये क्या है ये सब माया है ये झूठ के बोलना है ये सब क्या है ये सब माया का प्रयोग है ये सब माया के नाना रूप है और सब लोग माया रखते रहते हैं इस प्रकार तो माया को काम में लाते हैं और माया के बल पर चाहते हैं कि हमारी विजय हो जाए और हमारी सफलता प्राप्त हो जाए तो कहीं झूठ है कहीं फरेब है कहीं दंड है कहीं दंडफंद कहीं छल प्रपंच है ये सब तरह तरह के लोग बात संसार अपनाते रहते हैं तो ये सब मायावी लोग कहलाते हैं सम माया में पड़े हैं और उसी को उपयोग करते रहते हैं अब उसने पाखंड क्या किया क्या माया रशि अब देखो आगे अंतर धान भय हो छे का तो रघुपति कटक भालु कफे जहां तां प्रगट तानन ते देखने मितदश सीसा जहां तजे भालुर की आगे बानर धरन धीरा ई बच मन रघुबीरा दस धाम कोटिन राम गर जही घोड़ कठोर भयावंद गरेशकल सुर चले पर आई जय कयास तु अब भाई, देखे देखे भाई। सब सुर जिते एकदश कंदर देखे देखे भ रहे बिरंच भीरंच शंभुन जिन जिन प्रभु महिमा कछुजानी जाना प्रतापतिरहे निर्भय कपिनपुमा पुरे चले बिचली मरकट भालु सकल कृपालु पाई भया तुरे हनुमत गील न लय अति पाकुरे मरदही दसान कोटि कोटि कपट भूभुरे सुनबानरते के विकल हस्यो कौशलाभी सज सारंग एक हते सकल दस शीष रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भूलो भाई सब संतन की जय अंतरध्यान भय क्षण एक मात्र के लिए रावण अंतरध्यान हो गया अंतरध्यान में मान सब मानव देखते हैं चार तरफ रावण ही नहीं दिखाई देता युद्ध क्षेत्र में सब ऊपर भी देखते नीचे भी देखते किधर चला गया कि पहुँच गया और कहीं ढूंढे नहीं मिलता रावण फिर रावण ने क्या किया प्रकटे खल रूप अनेक दुष्ट रा, साक्षर रावण ने फिर जब वो प्रकट हुआ तो अग्रे श्रावणों का रूप धारण करके प्रकट हुआ एक रावण नहीं सैकड़ो हजारों रघुपत भालू कपे थे भगवान राम की सेना में जितने भालू थे थे, और जितने भालू यही तो थे तो तो तो तो तो तो और जितने थे जहा तहा थे और वो लोग जहाँ जितने थे वहाँ राम उठने ही हो गया हर भालू के लिए एक बानर तैयार हर बानव के लिए एक हनुमान रावण तैयार हर रावण जो है वो सब सब बानवरों के सामने सब भालुओं के सामने एक एक रावण सबसे युद्ध रहा है अब जब वो देखते हैं हर कोई देखता है कि हमारा रावण युद्ध हो रहा है तब तो वो देखते हैं कि दूसरा भी रावण से युद्ध कर रहा है तीसरा भी रावण से युद्ध कर रहा है सेना भर में यानी कितने रावण सब हर कोई बस अभी तो ये सब बानवर भालू सब मिलकर होकर एक रावण से लड़ते थे अब रावण इतने हो गए की हर भालू बानवर के लड़ने के लिए एक रावण हो गया देखे कपे ने अमित दस्य सीसा तो देखा बानवों ने क्या देखा रावण चाहिए अमित कोई गिनती नहीं रावण तो राम रावण रावन, रावन, रावन, रावन युद्ध तो में फैल गया जहाँ भजे भालुवर शीसा तो ऐसे देख करके के बानवर ने क्या किया इससे रावण को देख करके भाग खड़े चढ़ गए कहा कि जब ये रावण मारे नहीं मरता था तो उससे करके जीत नहीं पाते थे इससे रावण से हमारा क्या पद चलेगा ऐसे समझ कि वो सब भयभीत होकर के भाग करे भागे बानर धरे नीरा अब बानर ऐसे भागे कि धीरे नहीं धरते उनको कोई रोके तो रोके नहीं रुकते, ऐसे भागे प्राही त्राही लक्ष्मण रघबीरा अब वो सब चिल्लाते जाते हैं हे लक्ष्मण बचाओ हे भगवान राम बचाओ हे राम बचाओ बचाओ बचाओ भी करते हुए वह सब भाग रहे और ताम जैसे धाम ही कोटिर रावण दसों दिशाओं में रावण जय कोटियों रावण दसों दशाओ में जान देखो तहा सब रावण ही रावण जहाँ देखो रावण ही रावण गर्जय भोर कठोर भयावन और जहाँ देखो जहाँ वो रावण जो गर्जना कर रहा है अब रावण को दिखाई दिया अब हमारी विजय हुई गई अब क्या है सब बानवों को हमने जब वो इस प्रकार की युक्ति स्थिति से हरा दिया सबको और अपनी विजय की गर्जना कर रहा है प्रसन्नता की देखो मैंने सब राम सब बानवों को हरा दिया सब हरा